संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना वैश्व जी कहते हैं राजन इस प्रकार द्वारिका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे अर्जुन ने बार बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे श्री कृष्ण का भी यही हाल था जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि पीछे की ओर लौटाई इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर देती थी इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबाबू श्री मारवाड़ देश में जा पहुंचे वहां उन्होंने अमित तेजस्वी उतंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत किया फिर दोनों ने दोनों की कुशल पूछी इसके बाद भी प्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया श्री कृष्ण क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल करा आए क्या उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया है मैं तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे होना क्या अब पांडुव और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में विचर सकेंगे? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा ना? तात मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई भगवान श्री कृष्ण ने कहा महर्षि मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की किन्तु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न हुए इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी कौरों ने मेरी भीष्म जी की तथा बिदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया इसीलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि पांच भाई ही बचे हैं उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं हितराष्ट्र के पुत्रों में से युजु के सिवा कोई नहीं बचा है सभी अपने पुत्र बांधों से मारे गए हैं श्री की बात सुनकर उतंक मुनि बड़े क्रोध में भर बोले मसूदन और तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है अतः आज मैं तुम्हें अवश्य साप दूंगा उन्हें रोक सकते थे। पर ऐसा नहीं किया इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें साप दिए बिना नहीं रह सकता ओह कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की श्री कृष्ण ने कहा भ्रगुनंदन पहले मेरी बात तो सुनिए आप तपस्वी हैं इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान की बात सुना रहा हूँ सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे श्राप दे दीजिएगा इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता आप तपस्या में श्रेष्ठ हैं आपकी तपस्या का तेज बहुत बढ़ा हुआ है आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूं इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप मैं नाश कराना नहीं चाहता उतंक ने कहा कि केशव तुम तो अपने कथन अनुसार उत्तम आध्यात्म तत्व का वर्णन करो उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा श्राप ही दे दूंगा श्री कृष्ण ने कहा मे आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण रजोगुण और सत्य ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत में है और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ संपूर्ण दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षस नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है विद्वान लोग जिसे सत्य सत्य व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं वह सब मेरा ही स्वरूप है मैंने चारों आश्रमों के जो चार धर्म प्रसिद्ध है तथा वेदोक्त जितने कर्म है वे कोई मुझसे भिन्न नहीं है, है वह भी मुझ सनातन देवाधिदेव से पृथक नहीं है ओंकार से आरम्भ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए यज्ञ में यूप सोम चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूं कल्पक और संस्कार किया हुआ ये सम मेरे ही समान स्वरूप है बड़े बड़े यज्ञों में उद्घाता उवर से सामगान करके मेरी ही स्तुति करते हैं प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा ही का ही सदा स्नमन करते हैं सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरे ज्येष्ठ पुत्र समझिए वह मेरे मन से प्रकट हुआ है मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ मैं ही विष्णु ब्रह्मा इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रणय का कारण हूँ संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संघार मुझसे ही होते हैं जब जब युग का परिवर्तन होता है, तब तब मैं में अवतार लेता हूँ उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ गंधर्व जोनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के ही समान होता है इसी प्रकार नाग योनी में नागों की तरह और यक्ष राक्षस की की में उन्हीं भांति यथावत आचरण करता हूं। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है इसलिए पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी इसके बाद क्रोध में भर कर, मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी न हुए अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं विप्रवर आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग सुना दिया